देवी भागवत छठा स्कन्ध एक वीर द्वारा काल केतु का वध और एकावली एक वीर का विवाह एकावली ने कहा महाभाग इतनी शीघ्रता से यह कौन आ रहा है मैं नहीं जानती अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है कि मैं तुम्हारे यहाँ बंधन में पड़ी हूँ ना ये मेरे पिता हैं और ना मेरे भाई ही दूसरा ही कोई महान पराक्रमी पुरुष हो सकता है इस उद्देश्य से वह यहाँ आ रहा है यह भी निश्चित रूप से मैं नहीं जानती काल दैत्य ने कहा दूत इस प्रकार कह रहे करने में बड़ी कुशल जान पड़ती है वह कहा गई है दूसरे किसी से भी तो मेरी शत्रुता है नहीं जो मेरे विरोध में खड़ा हो सके याद जी कहते हैं इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि दूसरे दूत आप पहुंचे कालकेतु घर पर बैठा था अत्यंत भय के साथ उन दूतों ने उससे कहा महाराज आप कैसे निश्चिंत बैठे हुए हैं अब शत्रु सेना बिल्कुल सन्निकट आ पहुंची है आप एक बहुत विशाल सेना के साथ शीघ्र नगर से बाहर पधारिए। दूतों की बातें सुनने के पश्चात महाबली कालकेतु तुरंत तु तु रथ पर सवार होकर अपने नगर से निकल पड़ा इतने में प्रतापी एक वीर भी घोड़े पर चढ़े हुए सामने आ पहुंचे अब दोनों में इस प्रकार युद्ध छिड़ गया मानो इंद्र और लड़ रहे युद्ध आरंभ होने पर भांति भांति के चलने लगे उन से दिशाएं चमकने लगी उस समय कातरों के हृदय में महान आतंक छा गया था तदनंतर एक वीर ने गदा से मारकर कर काल केतु के प्राण हर लिए वह दानव इस प्रकार पृथ्वी पर गिरा मानव वज्र का मारा हुआ पर्वत हो काल की मृत्यु होते ही से सभी राक्षस भाग कर जहाँ तहाँ छिप गए भय से उनका कलेजा काँप रहा था तब यशोवती शीघ्र ही एकावली के पास आ पहुंची। उनके मन में असीम आनंद भरा था उसने मथुरवाणी में एकावली से आश्चर्युक्त वचन कहा सखी इधर पधारो देखो यह दानव महाभाग एक वीर के प्रयास से सदा के लिए सो गया ये बड़े बुद्धिमान पुरुष हैं उन्होंने बड़ी कठिनाई लड़ाई कठिन लड़ाई लड़ी है इस समय वे राजा एक वीर अत्यंत थक जाने के कारण बाहर द्वार पर ही विराज रहे हैं उनके मन में तुम्हें देखने की प्रतीक्षा लगी हुई है कारण तुम्हारे रूप और गुणों की बात वे सुन चुके हैं राजकुमारी उन परम सुंदर राजकुमार को देखने की कृपा करो इन राजकुमार से तुम्हारे विषय में गंगा के तट पर मैं बात कर चुकी हूँ बातचीत के प्रभाव से ही वे तुम पर पूर्ण अनुरक्त हो गए हैं और तुमको देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं यशोवती की बात सुनकर राजकुमारी एकावली के मन में जाने की बात तो जज गई परंतु अभी वह कुमारी थी अतएव भय से घबरा उठी उसके मन में पर्याप्त संकोच था उसने सोचा मैं एक कुमारी कन्या कैसे राजकुमार का मुख देखूंगी जो वह साध्वी चिंता में व्यस्त हो यशोवती को साथ लेकर पालकी पर बैठी और चल दी वह द्वार पर पहुंच गई उसका मुख्य उदास था वह मैली साड़ी पहने थी विशाल नेत्र वाली राजकुमारी आगे यह देखकर राजकुमार एक वीर ने उससे कहा तन तनमंगी दर्शन दो तुम्हें देखने के लिए मेरे नेत्र प्यासे हैं एक वीर अत्यंत आतुर थे और एकावली लज्जा से घड़ी जा रही थी यह देखकर नेत्र की पूर्ण जानकार तथा श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने वाली यशोवती ने एक वीर से कहा राजकुमार इसके पिता भी इसे तुम्हीं को देना चाहते हैं। यह यह राजकुमारी तुम्हारे अधीन होंगी और इसके साथ तुम्हारा मिलन होगा, यह निश्चित है। किंतु राजेंद्र कुछ समय की प्रतीक्षा करके तुम पहले इसे इसके पिता के पास पहुंचाने की व्यवस्था करो इसके पिता ही वैवाहिक विधि संपन्न करके तुम्हारे साथ इसका विवाह कर देंगे